राजा उशीनर के राजवंश में उत्पन्न होने वाली पांच रानी थी उनके नाम इस प्रकार हैं मरगा, करमी नवा दरवा और दृष्ट धूती राजा उशीनर ने अपनी पांचों स्त्रियों के संयोग से पांच कुल का उधार करने वाले पुत्र पैदा किए ये सभी पुत्र परम तपस्वी और धार्मिक विचार वाले थे मृगा के म्रग नाम का पुत्र था नवा के नव नाम का पुत्र था क्रमी के क्रमी नाम का पुत्र था दरवाने सुव्रत नाम का परम धार्मिक पुत्र था और पांचवी रानी दृष्टदुती के एक शिव नाम के एक महान तपस्वी दानव पुत्र पैदा हुए थे वे राजा शिवी ओशिनर शिवी के नाम से प्रसिद्ध हुए उन्हें राजा शिवि का पुर शिवपुर नाम से प्रसिद्ध हुआ इसी प्रकार राजा मर्ग का योधेपुर था नवराजा का नवराष्ट्र था क्रम्बी राजा की क्रम्बी पुरी और सुब्रत की अम्बष्ठा नाम की पुरी थी इसके बाद अब मैं आपको शिवि के पुत्र का वर्णन सुनाऊंगा राजा शिवि के वृष धर्म सुबीर केक है और माननक नाम के चार पुत्र पैदा हुए ये सभी धर्मात्म पुत्र सीवी के नाम से प्रसिद्ध हुए इन चार पुत्रों के केक है माननक वृष और सूची दर्भा प्रसिद्ध नगर थे अब तितिक्षु की प्रजा का वर्णन करूंगा राजा तितिक्षु के उष्द्रथ नाम का महाबाहु विशाल पुत्र पैदा हुआ। वह पूर्व दिशा का यशस्वी राजा था। उष्द्रथ के हेम नाम का पुत्र पैदा हुआ। हेम के बली नाम का परम तपस्वी पुत्र पैदा हुआ। यह बली राजा वही महान योगी देवते राजभली थे, जिनको वामन भगवान ने बोधा था। राजा के संतान न होने पर हेम के वंश का नाश होते देख भगवान ने मानव योनि में हेम के पुत्र रूप में जन्म लिया था राजा बलि ने पृथ्वी पर चारों वर्णों की संतानों को उत्पन्न किया उन्होंने अंग बंग सूमहा पुंड कलिंग नाम के पुत्र को पैदा किया उस राजा बलि के ब्राह्मण और क्षत्रिय वंश दोनों ही कहे जाते हैं बली के शुभ कर्मों से प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने उसको महायोगी एक कल्प का उम्र वाला युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला धर्म में परम निष्ठावान होने वाला वरदान दिया था इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुमको समस्त त्रिलोकिका दर्शन प्राप्त होगा तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों उर्वरनों की स्थापना करोगे प्रजापति ब्रह्मा के इस प्रकार शुभ वचनों को सुनकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए वरदान के अनुसार दिगर काल के बाद परम विद्वान राजा बलि उन्हें अपने निवास स्थान को प्राप्त हुए राजा बलि ने अपने पुत्रों के नाम के ही ऊपर उनके देश का नाम रखा है अब मैं उनके वंशों का वर्णन करूंगा राजा बलि के ये पुत्र मुनि के अंश से बलि के क्षेत्रज पुत्र थे महान प्रतापी दिघर्तमा मुनि के सहयोग से बलि की स्त्री सुदेशना ने पुत्र पैदा किए थे ऋषि बोले हे सूत जी महाराज बलि के पांच पुत्र किस प्रकार दिघर्तमा ऋषि के सहयोग से बल्कि स्त्री ने पैदा किए आप हम को पूर्वक बदलाइए ऋषि बोले हे ऋषि गण प्राचीन समय में एक अशिज नाम के प्रसिद्ध ऋषि थे उन ऋषि की स्त्री का नाम ममता था अशिज के छोटे भाई ब्रह्सपति जी थे और एक बार भी कामवश होकर ममता के पास गए ममता ने ब्रह्सपति जी से अपनी इच्छा प्रकट नहीं की उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई के संयुक्त से गर्वबति हूँ, ब्रह्मपति जी, यह हमारा महान गर्व अपने तेज से बहुत प्रकाशित हो रहा है। यह गर्भावस्था में ही अशीज के अंश से होने के कारण श्रद्धंग वेदों का उच्चारण करता है। तुम भी अमोह वीर वाले हो, इस कारण ऐसी स्थिति में तुमसे समागम नहीं कर इस समय के समाप्त हो जाने के बाद तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करना ममता के इस प्रकार कहने पर भी ब्रह्मपति महात्मा होकर भी अपनी कामवंशी भूत आत्मा को वश में ना कर सके परम धर्मात्मा होकर भी उन्होंने ममता के साथ समागम किया समागम करते समय गर्भस्थ शिशु ने कहा कि हे तात आप अपने वीर्य को यहां न रखें क्योंकि यहां में पहले से ही बैठा हुआ हूं इस जगह दो प्राणियों को निवास करना संभव नहीं है अतः तुम भी अमोग वीर्य वाले हो उस गर्भवस्थ शिशु के इस प्रकार वाक्य सुनकर बृहस्पति ने क्रोधित होकर अपने बड़े भाई अशीज के संयोग से उत्पन्न उस गर्भवस्थ बालक तुमने ऐसे सुख में अवसर पर बाधा पोचाई है, तुमने अज्ञानवश मुझसे ऐसा कहा है, अतः तुम महान अंधकार को प्राप्त करोगे। ब्रह्मपति के इस प्रकार शाप देने के कारण ही उस गर्भस्त शिशु का नाम दिगर पड़ा था। अशीजरिशी भी ब्रह्मपति के समान परम तेजस्वी और यशस्वी थे। उनके पुत्र दिघरतमा परम ब्रह्मचारी थे और उनके भाई के आश्रम में रहते थे। सुरभि के वृश्चभ पुत्र से उन्होंने गोधर्म श्रवण सुना था। असीज के भाई दिघरतमा के पित्र तुल्य भ्रष्ट ने उनके निवास स्थान पर एक सुंदर भवन बनवाया। उसी में वे निवास कर रहे थे कहीं से घूमता हुआ। एक व्रशव बहां आ गया और गायों के साथ घूमते हुए उस व्रशव ने श्राद के लिए लाए गए कुशों को खा लिया रिशीवर दीघरतमा ने उस व्रशव के दोनों सींग पकड़ लिए उनके सींगों को पकड़ने पर असक्त होकर दीघरतमा से कहने लगा कि हे सभी बलशालियों में श्रेष्ठ आप मुझ को छोड़ दीजिए मैंने आपके समान कोई बलवान पुरुष नहीं देखा मैंने समस्त पृथ्वी भर का जी को बहन करते हुए भ्रमण किया है हे ऋषि श्रेष्ठ मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ आप मुझ को छोड़ दीजिए आप मुझ वरदान मांगिए वर्षबु के इस प्रकार कहने पर भी दीघ्र तमा ने उ तुम चार पैर वाले हो, तब भी दूसरे की वस्तु को खा रहे थे, अतः मैं तुमको जीवित नहीं छोडूंगा। दीघर तम्हा के इस प्रकार कहने पर वर्षभ पुने कहने लगा कि हे तात, मेरे लिए कोई पाप नहीं है, कोई चोरी नहीं है, मुझको यह नहीं पता कि मुझको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसी प्रकार यह भी � कि मुझको क्या करना चाहिए मुझको कहां जाना चाहिए कहां ना जाना चाहिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हम पशुओं को पाप नहीं लगता गायों का तो यही धर्म कहा गया है वृषभ के इस प्रकार गायों के नाम को सुनकर दिगर्तमा बहुत चकित हुए उन्होंने परम भक्ति और श्रद्धा से वृषभ को प्रसन्न किया और व्रशब ने इस प्रकार प्रसन्न होकर प्रस्थान किया। व्रशब के चलने के बाद दीघर तमारिशी ने गोधर्म के ऊपर विचार किया और मन से उसे ग्रहण करके सदा उसी में भक्ति रखकर गायों के पालन में निरत रहने लगे। भावी वंश एक बार दीघर तमाने काम होकर अपने छोटे भाई की पत्नी को छेड़न का उपकरण किया, उसके मना करने पर, रोने चिल्लाने पर उन्होंने यह निंद कर्म नहीं छोड़ा, उसका यह अपराध ऋषि शरदवान से सहन नहीं हुआ, उन्होंने देखा कि दिगरतमा अपने छोटे भाई की स्त्री को जो पुत्र बादू के समान है, उसके साथ समागम कर रहे हैं, इस महान अधर्म को देखकर महात्मा शर्दुवान को चिंता होने लगी लेकिन उन्होंने दिघरतमा रिशी को फिर भी शाप नहीं दिया। उनके क्रोध से नेत्र लाल हो गए और क्रोधित होकर दिघरतमा से कहने लगे।